एकाद श्लोक के पाठ से भगवान नाम कीर्तन से साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। तो गीता के श्लोक का पाठ आप हम करेंगे गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है गीता गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र है गंगा भगवान के चरणों से निकली है और आदि भौतिक स्वरूप है लेकिन गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है और भगवत तत्व का साक्षात्कार कराने में समर्थ है इंद्रियार्थ सुविराग्यार्थे इंद्रियार सुवैराग्यम भगवान तेरव अध्याय के आठवें श्लोक में कहते हैं जीव तू अपना मंगल करना चाहता है अपना कल्याण करना चाहता है बार बार माता की कुख में ऊँधा होकर लटकना अगर तुझे पसंद नहीं है बार बार मृत्यु और जन्म में भटकना अगर तुझे स्वीकार नहीं है बुद्धिमान हुआ है पुण्यात्मा हुआ है अगर मुझसे तू मिलकर अमर होना चाहता है सब दुखों से सदा के लिए छूटना चाहता है सब मुसीबतों से सदा के लिए तू बचना और निवृत्त होना चाहता है परम पद पाना चाहता है परमार्थ पद पाना चाहता है तो तुझे ये तीन काम जरूर करने चाहिए इंद्रियों में इंद्रियों के विषय विकार में वैराग्य और अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु और जरा व्याधि दुख रूप है इसका विवेक अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि शरीर को आती है इसलिए इन शरीरों में कितना भी सुविधा और सुख मिल जाए अंत में आदमी जीव बिचारा दुखी दुखी रहता है और मरकर सब कुछ छोड़ जाता है जीते जी भी न जाने कितनी परेशानियां सहता है ऐसा विवेक करके शरीर की आसक्ति मिटा इंद्रियों के अर्थ में आसक्ति मिटा अहंकार मत कर ये तीन चीजें अगर हे मानस हे साधक हे मेरे प्रिय भक्त इन तीन चीजों को अगर तू समझ जाएगा तो तेरा और मेरा मिलना दूर नहीं असंभव नहीं कठिन नहीं तू सदा के लिए मुक्त आत्मा हो जाएगा इंद्रियार्थे सुवैराग्यम इंद्रियार्थे सुवैराग्य अलंकार चलंकार जन्ममृत्यु मृत्यु जरा व्याधर्जन्म जन्ममृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधीर्जन्म मृत्यु जरा दोषानुदर्शनम् दोषानुदर्शनम् दोषानुदर्शनम् दो मनुष्य के मन में एक ऐसी शक्ति है कि जहाँ उसका जन्म होता है अथवा जहाँ उसका रहन सहन बनता है वहीं वो अपने को सेट कर लेता है आप लोग झुपड़ में जाएंगे या गंदी बस्ती में जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये बेचारे कितने दुखी हैं आप चाहेंगे कि ये स्वच्छ कपड़ा पहनना सीखे आप चाहेंगे कि झूपड़ की अपेक्षा अच्छे मकान में रहे आप ये चाहेंगे आपके हृदय में भाव आएगा आप चाहेंगे कि ये बेचारे अच्छी तरह से जिए तो कितना अच्छा पढ़े लिखे तो कितना अच्छा लेकिन उन लोगों को जब तक अपनी हीन अवस्था का ज्ञान नहीं होता पढ़ने लिखने का महात्म नहीं समझते साफ सुथरा रहने का महात्म नहीं समझते तब तक उनका मन वहीं अपने को सुखी बनाने की सेटिंग कर लेता है नाली चल रही है मुर्गियां बड़बड़ाहट कर रही है कहीं अंडा दे रही है तो कहीं बिस्टा कर रही और वही थाली रखकर बेचारे खा रहे हैं आपको गंदा गंदा लगेगा लेकिन उनका मन वहां सेट हो गया है राम जी बोलना पड़ेगा ऐसे ही इस संसार रूपी गंदगी में हम लोग रहते हैं माता के जन्म गर्भ में आते हैं तो जैसे कुंभार के निभाड़े में मटका पकाया जाता है अथवा ईट पकाई जाती है उसे गर्मी देते हैं तब वो पकता है ऐसे ही माता पिता के रजवीर लिक्विड होते हैं पानी जैसा होता है चिकनाट पदार्थ होता है उसमें से शरीर बनता है तो उसे गर्भ देती है पकाती है एक दिन, दो दिन एक दिन दो दिन दिन दिन दो दो की निभाड़े से उसकी जान छूट जाती है लेकिन इस शरीर रूपी कुंभ को पकाने के लिए नौ महीने तेरह दिन पंद्रह दिन चालीस दिन भी लग जाते हैं दस महीने भी लग जाते इस कुंभ को पकाने के लिए कुम्हार का कुंभ तो आप गोदाम में रख दो फिर एक साल के बाद आपको गोदाम से वैसे का वैसा मिलेगा लेकिन ये गर्भाग्नि का जो कुंभ है ब्रह्मा जी का पकाया हुआ जो ये कुंभ है इस कुंभ का भरोसा भी कोई नहीं यह तन काचा कुंभ है फूटतन लागे बार मैं बिल्कुल सच्ची घटित घटना आपको सुना रहा हूँ एक आदमी अहमदाबाद में प्रसिद्ध अस्पताल है वारीलाल हॉस्पिटल उसका कोई रिश्तेदार बीमार पड़ा था उसको पूछने को गया वो जो गाड़ी से पैर नीचे रखता है तो एक पैर तो सड़क पे और एक पैर गाड़ी में और वहीं से वो रवाना हो गया गया था मित्र बीमार मित्र को मिलने के लिए वो ऐसा रवाना हो गया कि बीमार मित्र तो ठीक हो गया घर आया लेकिन ये बेचारा सौदा के लिए चला गया कोई भरोसा नहीं रेलवे का प्लेटफॉर्म नंबर होता है हवाई जहाज का टर्मिनल नंबर सो एंड सो होता है बस का स्टॉप नंबर होता है लेकिन तुम्हारी गाड़ी का कोई स्टॉप नंबर नहीं किचन से चल दे चाहे दुकान पे बैठे बैठे चल दे चाहे सड़क पे चलते चलते चल दे चाहे रात को भोजन करके सो जा और सीधा रवाना हो जाए कोई पता नहीं आप लोग सात दिन के अंदर मर जाएंगे मैं श्राप नहीं दे रहा हूं आपको सावधान कर रहा हूं यही बात एक जी महाराज से किसी भक्त ने पूछी थी कि बाबा जी जैसे तुम कपड़े पहनते सफेद ऐसे हम पहनते जैसा तुम्हारी औरत और बच्चे हैं ऐसा हमको भी है फिर भी तुमको लोग एकनाथ महाराज भगवान करके मानते तुम्हारे दर्शन से लोगों को पुण्य होता है और अमी दुकान पे बसते इकड़े आ भाऊ इकड़े आ ये चांगला है ते चांगला है सारा दिन गिड़गड़ाहट करते कुछ ग्राहक तो ले जाते और कुछ तो माल देख रवाना हो जाते है जरा नमूना चक कर वापस फिर कभी नहीं आते तो तुम्हारे में हमारे में क्या फर्क तुम्हारे को भी पत्नी है गिरजाबाई पुत्र है हरि पंडित हमको भी पुत्र है पत्नी है तुम भी श्वास लेते हम भी श्वास लेते तुम भी रोटी खाते हम भी रोटी खाते तुम भी पैठान में रहते हम भी यहाँ रहते तुम भी भारत के नागरिक हम भी नागरिक तो तुमको लोग पूजते तुमसे वचन माथे ठेकते माथे पर रखते और हमारी बात की कोई कीमत नहीं एक नाथ जी ने देखा कि इसको सीधा उपदेश तुमका तो असर नहीं करेगा एक नाथ जी ने कहा कि तुम इकाई पूछ तो सात दिन हजे करे तो तुम्हारी मृत्यु आए सात दिन के अंदर तो तुम्हारी मृत्यु है अब क्या पूछता है ऐसा है कि हाँ ऐसा है अब एक नाथ जी बोलते तुम सात दिन में मरने वाले तो आदमी फिर शंका क्यों करेगा एक नाथ जी जैसे संत वो तो दुकान पे आया लेकिन याद है कि सात दिन में मरना है ओ है कर्म हो गया सात दिन के अंदर मरना है सब छोड़ के जाना है लोभ कम हो गया झूठ कपट थोड़ा कम कर दिया भेल सेल मिक्स मिक्स जरा अब छोड़ो काय करना है काय करा चाहे उसका झगड़ा शांत हो गया उसका कपट शांत हो गया गुस्सा शांत हो गया बेमानी शांत हो गई चिंता शांत हो गई की यह करूंगा यह करूंगा एक दो दिन में तो आदमी बिल्कुल बदला हुआ नौकर देखते कि सेठ काय गेला और बाई सोती की रात को प्याली पीता है, ये लाओ ये लाओ ये लाओ अब तो जो बनाती वो खा लेता तीसरा दिन चौथा दिन हुआ एकदम सज्जन सुबह उठे नहा लेता है नहाकर सूर्य सूर्यनारायण को अर्घ देता है बाई सोचती है बहू देखती है बेटा देखता है कि क्या हो गया पिताजी को भक्त आदमी बन गए जो उठते बैठते गाली देते थे खपे खपे में खप रहे थे वो एकदम सज्जन मजा विठला मन कुछ इधर उधर सोचे तो बोले इकड़म तिकड़म काई कराचा विठल विठल सांगा लौकर लौकर सांगा विठला माजा विठला विठला माला घुमाने लगा पांचवा छठा दिन हो गया मंदिर में जाता है सत्संग करता है लोगों ने देखा की कैसे चमत्कार हो गया सातवा दिन की सुबह होने के पहले छठे दिन की रात को भगवान का जप करते करते सो गया लेकिन रात भर उसके जप में ही मन अचेतन मन जप और ध्यान में लगा रहा सातवें दिन की सुबह होनी वो तीन बजे उठ गया छः घड़िया रात्रि की बाकी हो उस समय भक्त को साधक को उठ जाना चाहिए छ घड़ी मतलब सूर्य उदय होने से सवा दो घंटे पहले भक्त और साधक उठ जाए और अपना अभ्यास करे जैसे छः बजे सूरज उगता है तो पौने चार बजे उठ जाए अगर सात बजे उगता है तो पौने पाँच बजे उठ जाए तो वो साधक की साधना जल्दी सफल होती है क्योंकि सुबह के वातावरण में सात्विकता होती है ऋषि मुनि संत ध्यान समाधि करते हैं उसके वाइब्रेशन होते हैं और ऑर्डिनरी आदमी सुबह सोया रहता है तो उसके संकल्प विकल्प वातावरण में कम होते हैं तो प्रभात काल को अमृत बरसता है आध्यात्मिक अमृत बरसता है प्रात काल घूमने जाए तो शरीर का स्वास्थ्य और चेहरे की शोभा बढ़ती है और बुद्धि की शोभा भी बढ़ती है सुबह खुली हवाओं में घूमने भी जाना चाहिए समय की वायु को सेवन करत सुजान ताते मुख छवि बढ़त है बुद्धि होत बलवान प्रातः काल स्नान करके सूर्यनारायण को अर्घ्य दे अथवा सूर्य के सामने हाथ उठा सूर्य की जीवन शक्ति को अपने अंदर आमंत्रित करें और आंख बंद करके सूर्य के दर्शन करें मानसिक सूर्य के सामने आंख लड़ाए नहीं फिर भावना करें कि नाभि से थोड़ा सा एक सेंटीमीटर ऊपर सौर्य केंद्र है सूर्य का नील वर्ण आ रहा है आपकी शरीर की आरोग्यता और बुद्धि की आरोग्यता और मन की प्रसन्नता होगी जब मंत्र दीक्षा साधक लेते हैं तो गुरुदेव उधर भी थोड़ी दृष्टि डाल देते हैं और उस केंद्र पर भी दृष्टि डाल देते तो साधक की देर सबेर व शक्तियां खुलने लगती है और उसके जीवन में चमत्कार होने लगता है और इसीलिए गुरुओं गुरु का महात्मा है कबीर जी ने कहा सहजो कार्य संसार को गुरुबिन होत ना हरि तो गुरु बिन क्या मिले समझ ले मन माही अपने मन से जब ध्यान भजन करेंगे तो कभी कोई बढ़िया लगेगा कभी कोई बढ़िया लगेगा और थोड़ा बहुत करेंगे तो लगेगा बहुत किया। अगर कोई गुरु है तो लगेगा कि उन जैसी ऊंचाई को पाना है तो गुरु की मदद जैसे स्कूल में गए बिना विद्यार्थी कितने भी किताबें पढ़े तो भी वो आई ऑफिसर नहीं हो सकता है एमए या बीए नहीं हो सकता है इस स्कूल का और शिक्षक का सहयोग लेना पड़ता है ऐसे संतों के आश्रम और संत महापुरुष की दुआ और दीक्षा साधक के जीवन में आती है तो रंग ले आती है जयराम जी की मनुष्य तो वही का वही था लेकिन एक नाथ जी के दर्शन किए और एक नाथ जी ने दीक्षा तो नहीं दी लेकिन उसका भला हो ऐसा सोचकर ऑपरेशन कर दिया कि सात दिन के अंदर तुम मर जाओगे मर जाओगे तो श्राप नहीं दिया लेकिन इस आदमी को ऐसे ही उन्नति होनी है उसके कल्याण की भावना से कह दिया दिन की सुबह हुई वो आदमी उठा नहाया धोया गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है गौ के झरन को पवित्र माना जाता है जैसे फिनाइल या और दवाइयों से कमरा साफ करते हैं तो वो सफ़ा तो होता है लेकिन पवित्र नहीं होता है केमिकल की बदबू अब यहाँ कुछ दवाई छटी है तो मैं बात करता हूँ तो मेरा धीरे धीरे गला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है फिर घर जा कर रहता हूँ वहाँ ठीक कर लेता हूँ दूसरे दिन तैयार होके आ जाता हूँ जयराम जी की तो यहाँ के आयोजक सफाई रखना तो चाहते हैं लेकिन सफाई जिन केमिकलों से होती है उस सफाई के नाम पर बाहर से तो कीटाणुनाशक दवाई होती है लेकिन श्वासोश्वास में वो हमारी तंदुरुस्ती को भी डिफेक्ट करती है लेकिन गौ झरण से अगर लिपा पोता किया जाए तो टूबी टीबी के कीटाणु कभी नहीं पनप सकते हैं और पवित्रता भी होती है और कई कीटाणु अपने आप नाश हो जाते हैं जैसे गोबर से जो खेती होती है इंग्लिश खाद से तो खेत होता है लेकिन स्वाद बिना का फल फूल बनता है लेकिन देसी खाद से जो खेती होती है उसमें मिठास आती है और जंतुनाशक दवा लगानी नहीं पड़ती है क्योंकि गोबर में जंतुनाशक सामर्थ्य है जो खेती को हानि करने वाले हैं अनाज फल फूल को हानि करने वाले हैं ऐसे कितने ही कीटाणु गोबर के प्रभाव से पैदा ही नहीं होते हैं ताकि उनको दवाई की जरूरत पड़े तो भारत की भूमि अब धीरे धीरे पाश्चात्य भूमि बन रही है हम अमेरिका गए तो बड़े बड़े सेव, बड़े बडे भिंडे बड़े बड़े आम लेकिन खाओ तो बड़े बडे फूल मैं एक प्राइवेट बात बोल दू आपको जयराम जी बोलना पड़ेगा मैं न्यूयॉर्क का प्रवचन पूरा करके शिकागो गया था मेरा वहां कार्यक्रम था तो शिकागो एयरपोर्ट पर कुछ लोग मेरे को लेने को आए उसमें अपने हिंदुस्तानी लोग थे तो उन्होंने मेरे को हार पहराया गुलाब के फूलों का वहां एक गुलाब का फूल एक डॉलर का होता है मतलब तीस रुपए का मेरे को हार पहराया उन्होंने पूछा कि बापू हमारा अमेरिका कैसे लगा मैंने हार के तरफ इशारा करते हुए मुझे ऐसा लगा बोले वॉट ऑफ मीनिंग क्या बड़ी बड़ी सड़कें बड़े बड़े मकान बड़ी बड़ी गाड़िया बड़े बड़े फूल लेकिन सूंघते तो सुगत नहीं और आदमी के दिल में देखते तो मिठास नहीं जय राम जी की राम जी तो बोलना पड़ेगा सोशल लाइफ इज ऑपरेटर का ओ जीरो है सोशल लाइफ कोई नहीं सामाजिक जीवन कुछ नहीं लेडी लेडा शादी कर दिया माँ बाप के तरफ देखते तक नहीं और उनको नर्सिंग होम में जैसे गौशाला में बूढ़े लूलें लंगड़े जनावर छोड़ जाते लोग ऐसे ही माँ बाप हो जरा घुटनों में दर्द होता है या कमाई नहीं करते हैं तो माँ बाप को नर्सिंग होम में छोड़ के आते हैं दिल बहुत छोटा भारत का आदमी तो तीस रुपया या पच्चीस रुपया लेबर कमाता है माँ को खिलाता है बाप को खिलाता है बेटी को बेटे को संभालता है और हमारे जैसे साधु संत गए तो चवानी के फूल रखता है नहीं तो प्रसाद रखता के कि बाप जी पाये लागू यहाँ तो कुछ नहीं हाय बाय और कुछ नहीं जयराम जी तो बोलना पड़ेगा तो अमेरिका आपका मेरे को ऐसा लगा जैसे ये फूल तो बड़े सुहावने आकर्षक है सुगंध नहीं ऐसे ही सब है लेकिन भीतर की खुशी शांति नहीं है ये बदलो वो बदलो फर्नीचर बदलो गाड़ी बदलो रेडियो बदलो टीवी बदलो कारपेट बदलो हाउस बदलो रेस्टोरेंट बदलो लेडी बदलो लेडा बदलो बदलते बदलते भी शांति नहीं लेडियां भी बदलते बदलते बदलते वो लोग पत्नी पति न जाने क्या क्या करते सुख सुख के लिए फिर भी नौगज दूर ही रहता है क्योंकि आध्यात्मिक प्रसाद देने वाले संत नहीं है इसलिए सब कुछ होते हुए भी खोखला है जय राम जी की और हमारे पास बस्ती ज्यादा है जो आए वेलकम अफगानिस्तान आया तो वेलकम पाकिस्तान के लोग आए तो वेलकम इधर के लोग आए तो वेलकम बढ़ता गया बढ़ता गया एक आदमी चार चार पत्नी रखता है सोलह सोलह बच्चे करता बीस बीस बच्चे बस्ती बढ़ती गई चौरासी करोड़ तक पहुंच गए फिर भी रूखा सूखा खाकर भी आनंद से जीने वाला अगर कोई देश है तो वो हमारा भारत देश है जय राम जी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 ऐसी संस्कृति के कारण हम अभाव में होते हुए भी गरीबी में होते हुए भी हृदय से अमीर है प्रसन्न रह सकते हैं पाँच पच्चीस हजार तो क्या लाख लाख आदमी हिंदुस्तान में मेरे सत्संग में बैठते हैं और कोई आर्मी की या सिक्योरिटी की या पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है स्वयंसेवक सेवक अपने आप सेवा उठा लेते हैं यहाँ तो थोड़ा सत्संग होता है तो कितना सिक्योरिटी होती है इसलिए आपका अमेरिका अच्छा है, धन्यवाद लेकिन इस गुलाब के फूलों जैसा है जयराम जै जी की जय राम जी तो बोला कर नारायण नारायण ना। आप जब राम शब्द बोलते हैं तो राम के रकार से और म के मकार से सूर्य तत्व और चंद्र तत्व का सूक्ष्म लाभ आपके सूक्ष्म शरीर को मिलता है जैसे अन्न फल चंद्रमा की चांदनी और सूरज के किरण से पनपते हैं आप लोग जानते हैं तो स्थूल शरीर को पोषण मिलता है सूर्य के चंद्र सूर्य और चंद्र के किरण अनाज और फल में आते हैं उससे आपके स्थूल शरीर को पोषण मिलता है ऐसे जब आप राम बोलते हैं तो आपके हृदय शरीर को चौथे केंद्र को पोषण मिलता है अगर आप हरिओम बोलते हैं तो मूलाधार स्विष्ठान मणिपुर केंद्र में आध्यात्मिक आंदोलन पैदा होते हैं जिससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है क्षमा शक्ति बढ़ती है अनुमान शक्ति बढ़ती है सौर्य शक्ति बढ़ती है ऐसे इस मंत्र विज्ञान को हम लोग पहले बहुत जानते थे और सब लोग तंदुरुस्त रहते थे अभी मंत्र विज्ञान को भूलते गए और बाहर के विज्ञान के साधन अगर बाह्य चीजों के विज्ञान में आगे बढ़े हैं तो बाहर की चीजों का इतना फायदा उठा सकते हैं इससे कई गुना ज्यादा सूक्ष्म विज्ञान का फायदा हम लोग पहले उठा चुके हैं जय जयराम जी सूक्ष्म विज्ञान, विज्ञान में से जो फायदा मिला उस फायदे से मुक्ति का कोई खास संबंध नहीं ऐसा समझकर ऋषियों ने तत्व ज्ञान कहा परम विज्ञान ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्तो विजितेंद्रिया युक्ता इति योगी समलोष्टा समकांचना वहां तक की भारत ने तरक्की की जमाने ने करवट ली हम लोग पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होते गए अंग्रेज लोग आए हमारे भारत में व्यापार के बहाने से आए और धीरे धीरे हमको आपसी वेर भाव बढ़ाकर उन्होंने अपना शासन की दो हाथ में ले ली फिर उन्होंने हमको सदा के लिए गुलाम बनाने के लिए प्रयोग किए लेकिन हमारी संस्कृति इतनी मजबूत थी कि हम उनके चुंगल में नहीं आ सकते थे आखिर लॉर्ड मेकालेस आया और उसने देखा कि भारतवासियों को अगर सदा के लिए गुलाम बनाना है तो इनको अपनी संस्कृति से विमुख करना पड़ेगा, इनकी आध्यात्मिकता में कुठारघात करना पड़ेगा और हमारे कल्चर से इनको इम्प्रेस करना पड़ेगा लॉर्ड मेकालेस ने यह विचार प्रस्तुत किए और ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजों ने इस विचारों को खूब पोषण दिया स्कूलों में कॉलेजों में और समाज में उनके कल्चर का प्रभाव पड़े जो बच्चा संस्कृत में पढ़ता है उसको संस्कृत के रहस्य और संस्कृत भाषा उच्चारण करने से और मंत्र उच्चारण करने से उसका मनोबल विल पावर बढ़ जाता है चंद्रगुप्त जैसा आदमी शत्रु के शिविर में होते हुए भी निर्भीक रहता है तो ये निर्भयता कहां से आई हमारी संस्कृति में ऐसे से मंत्र है और ऐसे से उच्चारण की विधम है जो आपका मूलाधार आधार मणिपुर केंद्र विकसित हो जाए चाहे काल सामने आ जाए फिर भी आपको डर न लगे ऐसी अपनी संस्कृति पाश्चात्य कल्चर और भारतीय संस्कृति में क्या फर्क है थोड़ा सा जान ले पाश्चात्य जगत में सुकरात हुआ उसको जबरन जहर पिलाया वो बेचारा मर गया और भारतीय संस्कृति में हलाहल विष निकला और भगवान शंकर ने स्वेच्छा से पिया और कंठ में ही रखा और नीलकंठ भगवान करके पूजे जा रहे ये भारत भारतीय संस्कृति विष को कैसे पचाना ये आपकी विद्या है आपकी संस्कृति है अपमान को कैसे पचाना मान को कैसे पचाना मृत्यु और जीवन का कैसे सदउपयोग करना ये भारतीय संस्कृति में है बालक को जन्म संस्कार से लेकर अंत तक सोलह संस्कार की व्यवस्था आपकी संस्कृति में है दूसरे कल्चरों में नहीं है भैया तो लॉर्ड मेकालेस ने जब ये विचार प्रस्तुत किए तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने देखा कि इन भारतवासियों की कमर तोड़ने का एक ही इलाज है कि इनको अपनी संस्कृति से थोड़ा विमुख करके हमारे कल्चर से हम इम्प्रेस करें पढ़ाई लिखाई में अंग्रेजी जरूरी कर दिया और संस्कृत की कोई जरूरत नहीं है जयराम जी संस्कृत में अगर आप 25 मार्क लाते हैं तो पास हो जाएंगे लेकिन अंग्रेजी में आप 50 लाते हैं तो आपको पास किया जाएगा बढ़िया नौकरी दी जाएगी प्रलोभन दिए गए और अच्छे अच्छे होदे पर रख दो ऐसे लोगों को जो अपने कल्चर में आते हैं ऐसा करते करते हमारी संस्कृति की मजाक उड़ाने की कुछ मिशनरियों ने भी कामकाज शुरू कर दिया अरे वेद वेद कुछ नहीं ये तो गडरिया लोग गायन कर दे ओम्न याग्ना माया जंत देवास्ता धार मे कोई मंत्र होता है अब ये हम जब हाथ उठाते वैदिक मंत्र जपते हैं तो हमारी एक्शन से हमारे मन पर नसनाड़ियों पर असर पड़ता है और हमारी सुषुप्त जीवन शक्तियां जागृत होती है जयराम जी की आप जब गहरा श्वास लेते हैं तो आपके फेफड़ों में जो तीन हजार छिद्र हैं, उसके 400-500 पांच छिद्र काम करते बाकी के ऐसे ही बंद पड़े रह जाते ऊपर के हिस्सों में धीरे धीरे कीटाणु पनपते हैं और रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो जाती है तो वही कीटाणु दम और टीबी का रूप लेकर बुढ़ापे में हमको नोचते हैं आप जब उच्चारण करते हैं हरी ही ओम तो आपका नाभि से श्वास उठता है और ओमकार के प्रभाव से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और आपकी जीवन की रक्षा करने वाले उन जीवाणुओं को हिम्मत मिलती है शक्ति मिलती है जैसे पानी के कुंड में आप कंकड़ डालते हैं तो गोल गोल कुंडाले बन जाते हैं वाइब्रेशन हो जाता है ऐसे ही सात बार आप हरिओम का गुंजन करते हैं तो आपके मूलाधार स्वादिष्ठान और मणिपुर ओमकार जिस मंत्र में मिला है तो वो ये काम कर लेता है तो आदमी पैदा होता है तब से सात वर्ष तक उसका मूलाधार केंद्र का विकास होता है जो शरीर की फाउंडेशन है उस मूलाधार शरीर में काम रहता है कामनाएं और काम रहता है जब मंत्र उच्चार करते हो तो उस मूलाधार शरीर का रूपांतर होता है काम की जगह राम का रस लेने लगता है फिर बालक को तो जन्म दोगे लेकिन आजकल के सेक्सी लेडी और लेड़ों की नाई नहीं राम और लक्ष्मण और कबीर और नानक की नहीं बालक को जन्म दोगे और काम को अपने आधीन रखोगे तो तुलसीदास ने कहा जहां काम तहा नहीं राम जहा राम ताह नहीं काम तुलसी दोनों रह न सके रवि रजनी ठाम इकठाम आवर राम चंद्र की तो बाहर के शत्रु तो इतना नहीं बिगाड़ते भी भीतर के शत्रु ज्यादा बिगाड़ते और जो भीतर के शत्रुओं को बश कर देता है बाहर के दुनिया भर के शत्रु उसके आगे निहत्थे हो जाते ठन ठन हो जाते बुद्ध के जमाने में उंगली जैसा एक बड़ा डाकू हो गया राजा लोग भी उससे कांपते थे उसका शौक था कोई आदमी मिले उस, उसकी उंगली काटी और माला बनाई पहनी बड़ा जोधा था बुद्ध पसार हो रहे थे किसी ने कहा यहां उंगली माल का इलाका है राजा भी यहां से नहीं गुजरता है भंते आप सावधान हो जाओ बुद्ध ने को, कोई बात नहीं बुद्ध अकेले निहत्थे रवाना हुए उंगली माल पहाड़ी पर बैठा है कि है भिक्षुक तुझे अपने प्राण का भय नहीं तू यहां से गुजर रहा है हा, हा, हा, हा, आया निकाला है भिक्षुक अब अपने इष्ट का सुमरन कर ले तेरी आखिरी घड़िया है तेरे को यमपुरी पहुंचा दूंगा और तेरी उंगली काटकर माला में परोगा बुद्ध बोलता है कि तू भले मेरा सिर काट ले उंगली काट ले मना नहीं है लेकिन एक काम कर मेरे को दो पत्ते तो काट के दिखा जरा पेड़ के तो मैं भी देखू तेरी शक्ति उंगली माल बोलता है कि अरे भिक्षु क्या बकता है दो पत्ते कुहाड़ा हाथ में था पेड़ का पूरा डाला काट के रख दिया बोले लो दो पत्ते क्या बुद्ध बोलते हैं काट के तो लाया तोड़ के तो लाया अब इन दो इस डाले को जोड़ दे बोलता है जोड़ना कैसे जुड़ेगा कैसे बोले जब जोड़ने की शक्ति नहीं तो तोड़ने का दुस्साहस करना अच्छा नहीं तू जोड़ नहीं सकता है तो तोड़ने का हक नहीं तो बोले क्या ये पत्ते जुड़ सकते हैं डाला जुड़ सकता है बोले मैं जोड़ने का काम करता हूँ तू तोड़ने का काम करता है जो तोड़ने का काम करता है वो टूटता ही जाता है जो जोड़ने का काम करता है वो प्रभु से जुड़ जाता है दो वचन का ऐसा असर पड़ा के उंगली ने हथियार फेंक दिए बुद्ध के चरणों में आ गिरा और वो भिक्षुक बन गया साधु बन गया एक दिन वो साधु के वेख में भिक्षा लेने गया लोगों ने देखा कि इसने तो मेरे काका की उंगली काटी किसी ने देखा कि इसने मेरे बाप को मार डाला अब साधु बना है लोगों ने भिक्षा तो क्या देना पत्थर मारा किया खून बहता चला आ रहा है वो वापस लौटा है बुद्ध के पास आया उस समय उस नगर का राजा बुद्ध के चरणों में बैठा है बुद्ध ने राजा को बताया कि ये उंगली माल है और भिक्षुक हो गया है और राजा कांपने लगा अच्छा महाराज में जा रहा हूं बोले क्यों क्यों बोले उंगली माल अच्छा में जा रहा हूं फिर मिलोगा बोले वो उंगली माल पैसे पहले जैसा नहीं अभी भिक्षुक बन गया राजन तुम बैठो चिंता ना करो डरो मत भिक्षुक को बुलाया क्यों भिक्षुक ये सिर से रक्त की धार बह रही है भिक्षा लेने गए थे बोले भंते भिक्षा लेने गया था लोगों ने पुराना वैरी समझकर पत्थर मारा और खून बह गया बोले तुमने क्या प्रतिक्रिया की बोले बुद्धम शरणम गच्छामि सत्यम शरणम गच्छामि ईश्वरम शरणम गच्छामि प्रभु शरणम गच्छामि मैं तो भगवान की शरण जा रहा हूं अब मैं क्या करूं क्रोध कैसे करूं और ये भंते उनकी कृपा है नहीं तो एक एक आदमी एक एक जन्म में बदला लेता तो कितने ही जन्म लेने पड़ते सब आदमियों ने एक साथ मिलकर गाली गलूच करके जरा सा पत्थर मार दिया दो चार दिन में ठीक हो जाएगा मेरे तो कर्म कट गए आपकी बड़ी कृपा है राजा देखता है कि महाराज मेरे राज शासन की शक्ति लोगों के पत्थर मारने की शक्ति से भी आपकी शक्ति बड़ी है क्योंकि आपने अंदर के केंद्र रूपांतरित किए हैं तो बाहर के डाकू भी रूपांतरित हो जाते महाराज आप धन्य हो ये संस्कृति आपके भारत की इसका अर्थ ये नहीं कि आप गुगड़े होकर मार खाते रहो ये नहीं अर्जुन को वीरता का उपदेश दिया श्री कृष्ण ने और युद्ध से जो भाग रहा था उस अर्जुन को युद्ध करने की शक्ति भी आपकी संस्कृति ने दी तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी जीवन की सुषुप्त शक्तियां यथा योग्य काम जैसे रोग होता है तो वहां दवा से ठीक हो जाए तो ठीक है नहीं तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है ऐसे ही अर्जुन अगर युद्ध नहीं करता तो दुर्योधन ने ऐसा समाज को नोच रखा था कि और कोई युद्ध करेगा तो बड़ा ऑपरेशन होगा और अर्जुन के द्वारा युद्ध होगा तो माइनर ऑपरेशन होगा ऐसा करके अर्जुन को श्री कृष्ण ने तैयार किया लेकिन युद्ध का दोष अर्जुन को न लगे हिंसा का पाप अर्जुन को न लगे अर्जुन वासना से प्रेरित होकर नहीं लेकिन कर्तव्य से प्रेरित होकर काम करता है और कर्म की आशंका इच्छा नहीं रखता कर्म फल भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है तो अर्जुन को भोग और मोक्ष दोनों ही मिल जाता है यह आपकी दिव्य संस्कृति है